संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व नारद जी का भगवान श्री कृष्ण को पूज्य पुरुष के लक्षण बताना और उसी नर द्वारा शरणागत कपोत की रक्षा युधिष्ठिर ने पूछा पिताबह इस त्रिभुवन में कौन कौन से मनुष्य पूज्य होते हैं इसका विस्तार से वर्णन कीजिए आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती भिष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूप इतिहास सुनो एक समय की बात है देवर्षि सिंह नारद जी हाथ जोड़कर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे उन्हें ऐसा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा भगवान आप किनको नमस्कार कर रहे हैं आपके हृदय में जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा तो आप भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं ऐसे लोगों का परिचय यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए नारद जी ने कहा गोविंद जो लोग वरुण वायु आदित्य पर्जन्य अग्नि रुद्र स्वामी कार्तिकेय लक्ष्मी विष्णु ब्रह्मा बृहस्पति चंद्रमा जल पृथ्वी और सरस्वती को सदा प्रणाम करते हैं वे मेरे प्रणम्य है तपस्या है जिनका धन है जो वेदों के ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उन परम पूजनीय पुरुषों की ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता हूँ जो भोजन से पहले देवताओं की पूजा करते अपनी झूठी बड़ाई नहीं करते संतुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो क्षमावान जितेंद्रीय और मन पर काबू रखने वाले हैं जो विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान और सत्य धर्म पृथ्वी तथा गौ की पूजा करते हैं ये मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो वन में फल मूल का भोजन करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं किसी प्रकार का संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ होते हैं उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ जो माता पिता आदि उस वर्ग का भरण पोषण करने में समर्थ है जिन्होंने सदा अतिथि सेवा का व्रत ले रखा है तथा जो देव यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो वेद का अध्ययन करके दुर्धर्ष और बोलने में कुशल होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करती है करते हैं और यह यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने में लगे रहते हैं उनकी मैं सदा पूजा किया करता हूँ जो नित्यशाह संपूर्ण प्राणियों पर प्रसन्न रहते और सवेरे से दोपहर तक वेद का स्वाध्याय करते हैं मेरे हैं, हैं, जो गुरु को प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करने के लिए सदा रहते हैं जिनका व्रत कभी भंग नहीं होने पाता जो गुरुजनों की सेवा करते और किसी के भी दोष नहीं देखते उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो सुंदर व्रत का पालन करने वाले मननशील सत्य प्रतिज्ञ और हव्य कब्बे को ग्रहण करने वाले हैं वे मेरे नमस्कार के योग्य हैं। जो गुरुकुल में रहकर भिक्षा से निर्वाह करते हैं, तपस्या से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है जो कभी धन और सुख की चिंता नहीं करते उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूं। जग नंदन जिनके मन में ममता नहीं है जो द्वो से परे हो गए हैं जिन्होंने सर्वस्व के साथ लज्जा का भी परित्याग कर दिया है जिन्हें इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है जो वेद की शक्ति पाकर दुर्धर्ष प्रवचन करने में कुशल और ब्रह्मवादी है जिन्होंने अहिंसा और सत्य का व्रत ले रखा है तथा जो इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के साधन में संलग्न रहते हैं वे मेरे प्रणाम के योग्य है जो गृहस्थ ब्राह्मण कपोत वृत्ति से रहते हुए सदा देवता और अतिथियों की पूजा में संलग्न रहते हैं उनके चरणों में मेहनत मैं रहता हूं। जिनके कार्यों में धर्म अर्थ और काम तीनों का निर्वाह होता है किसी एक की भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचार में संलग्न रहते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से संपन्न त्रिवर्ग का सेवन करने वाले लोभीन और पुण्यशील होते हैं वे मेरे वंदनी हैं, जो नाना प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते हैं तथा जो सदा यज्ञशेष शेष अन्न का ही भोजन करते हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जो स्त्री परिग्रह से रहित है जिन्होंने अग्निहोत्र का आश्रय लिया है वेद ही जिनका सबसे बड़ा सहारा है तथा जो सब प्राणियों को आश्रय देते हैं उन्हें मैं वंदनीय मानता हूँ जो लोग का कल्याण करने वाले संसार में सबसे श्रेष्ठ कुल में उत्तम अज्ञान का नाश करने वाले तथा सूर्य के समान जगत को ज्ञान ज्ञानालोक प्रदान करने वाले हैं उनके सामने भी मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ इसलिए भगवान श्री कृष्ण आप भी सदा ब्राह्मणों की पूजा कीजिए जो सबका अतिथि सत्कार करते हैं गौ ब्राह्मण और सत्य पर प्रेम रखते हैं वे बड़े से बड़े संकट के से पार हो जाते हैं जो सदा मन को में रखते किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते और प्रतिदिन स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं उनका महान संकट से उद्धार हो जाता है जो सब देवताओं को प्रणाम करते एकमात्र वेद का आश्रय देते श्रद्धा रखते और इंद्रियों को वस्म कर लेते हैं उनको भी बहुत बड़ी विपत्ति से छुटकारा मिल जाता है जो व्रत का पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं वे दुख से मुक्त हो जाते हैं तपस्वी आबाल ब्रह्मचारी तपस्या से शुद्ध अंत करण वाले देवता अतिथि पोष्य वर्ग तथा पितरों का पूजन करने वाले और यज्ञ श्रेष्ठ अन्न के भोगता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियों से छूट जाते हैं जो अग्नि की स्थापना करके विधि पूर्वक नमस्कार करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम में आहुति करते हैं वे संकट के पार हो जाते हैं, तथा जो आपी की भांति सदा माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं उनका भी दुख छूट जाता है यह जा कहकर नारद जी चुप हो गए कुंती नंदन तुम भी सदा देवता पितर ब्राह्मण एवं अतिथियों की पूजा करते हो इसलिए तुम्हें भी मनोवांचित गति प्राप्त होगी युद्धिष्टि ने पूछा पितामह आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है यथा आप ही से धर्म विषयक बातें सुनने की इच्छा होती है अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जो लोग शरण में आए हुए अंडज पिंडज श्वेतज और उद्भिद इन चार प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते हैं उनको क्या फल मिलता है विष्णुजी ने कहा धर्मनंदन शरणागत की रक्षा करने से जो महान फल होता है उसके विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास सुनो एक समय की बात है एक बाज किसी सुंदर कबूतर को मार रहा था वह कबूतर बाज के डर से भाग कर महाभाग राजा बृषदर्भ उसी नरेश की शरण में गया राजा का अंतःकरण बहुत शुद्ध था उन्होंने जब उस पक्षी को भयभीत होकर अपनी गोद में आया देखा, तो उसे धीरत देते हुए कहा, अब तुझे किसी की, किसी की भी पक्षी का डर नहीं है, किंतु यह तो बता तुझे यह महान भय और किससे प्राप्त हुआ तूने क्या अपराध किया है जिससे घबराया हुआ सा यहाँ आया है मैं तुझे अभय देता हूं मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता यह काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा तो विश्वास कर अब तुझे तनिक भी भय नहीं है इतने में बाज भी वहां आकर बोला राजन यह कबूतर मेरा भोजन है इसके मांस मज्जा रक्त और मेद से मेरा हित होने वाला है यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति कर सकता है आप मेरे और इसके बीच में न पड़िए मुझे भूख की ज्वाला जला रही है आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता आ रहा हूं मेरे नाखून और पैरों से यह काफी घायल हो चुका है अब इसमें कुछ ही कुछ सांस बाकी है आप इसे बचाने की चेष्टा न कीजिए अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा करने के लिए आप राजा बनाए गए हैं भूख प्यास से तड़पते हुए पक्षी, पक्षी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है यदि आप में शक्ति है तो वैरियों सेवकों स्वजनों और इंद्रियों के विषयों पर ही पराक्रम दिखाइए आकाश आकाशचार्यो पर अपना पवरुष न प्रकट कीजिए यदि धर्म के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपकी दृष्टि डालनी चाहिए देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन बना रखा है प्राचीन काल से लोग इस बात को जानते हैं कि बाज कबूतर खाते हैं महाराज उसी नर यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तौल कर दे दीजिए राजा ने कहा बाज तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा यह कहकर राजा उसी नर अपने मांस काट -काट कर पर तौलने लगे यह समाचार सुनकर अंतरपुर की रानिया बहुत दुखित हुई और हाहाकार करती हुई बाहर निकल सेवक मंत्री और रानियों के रोने से वहां मेघ की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल मच गया पहले आसमान साफ था किन्तु तो उस समय वहा बादलों की घटा घिर आई राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी वे अपनी पसलियों भुजाओं और जंघों से मांस काट काटकर जल्दी जल्दी तराजू भरने लगे तथा वह मांस राशि उस कबूतर के बराबर न हुई जब राजा के शरीर का मांस चुक गया और रक्त की धारा बहता हुआ केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया तब वे मांस काटने का काम बंद करके स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए यह देखकर इंद्र सहित तीनों लोकों के देवता राजा उसी नर के पास आ पहुंचे और आकाश में खड़े होकर ढेरी तथा धुंधु बजाने लगे देवताओं ने राजा वृषदर्भ उसी नर को अमृत से नहलाया उसके ऊपर अत्यंत सुखदायक दिव्य पुष्पों की बारंबार वर्षा की इतने में ही एक विमान उपस्थित हुआ जिसमें सुवर्ण के महल बने हुए थे सोने और मणियों की बंधन वे लगी थी और के खंभे पा रहे थे। राजा उसी नर उस विमान में बैठकर सनातन लोक को प्राप्त हुए। जो शरणागत प्राणियों की इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए जो मनुष्य अपने भक्त प्रेमी और शरणागत पुरुषों की रक्षा करता है तथा सब प्राणियों पर दया रखता है वह परलोक में सुख पाता है जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद करता है वह अपने कर्म से किस वस्तु को नहीं प्राप्त कर लेता सत्य पराक्रमी धीर और शुद्ध हृदय वाले काशी नरेशनर अपने कर्म से तीनों लोकों में विख्यात हैं यदि दूसरा कोई पुरुष भी इसी प्रकार शरणागत की रक्षा करेगा तो वह भी उसी गति को प्राप्त करेगा राजा श्री भ के इस चरित्र का जो सदा वर्णन और श्रवण करता है वह पुण्यात्मा होता है